आली चीन देश में पिंग नाम का एक लड़का रहता था उसे फूलों से बहुत प्यार था। अपने फूलों के बगीचे की देखरेख स्वयं करता था उसका पूरा राज्य फूलों से भरपूर और सुगंधित रहता था एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा मैं बुढ़ा हो रहा हूँ मुझे अगले राजा का चुनाव करना होगा राज्य के सभी बच्चों को राजमहल में बुलाइए कुछ दिन बाद सभी बच्चे राजमहल में आए राजा ने उनसे कहा प्यारे बच्चों मैं आपको सबसे अच्छे फूलों के बीज दूंगा इनसे जो सबसे सुंदर फूलों का पौधा उगाएगा वही देश का अगली राज, अगला राजा होगा फिर राजा ने सबको बीज दे दिए नन्न पिंग ने खुशी खुशी बीज ले लिए उसने गमले में बीज लगा दिए उसे विश्वास था कि उसके पौधे से ही सबसे सुंदर फूल खिलेंगे वह रोज बीज को पानी देता उसमें से अंकुर कब फूटेगा इसकी प्रतीक्षा बेचैनी से कर रहा था पिंग एक एक करके दिन बीत गए मगर बीज में से अंकुर नहीं फूटा पिंग को चिंता होने लगी उसने मिट्टी बदलकर पौधे को एक बड़े गमले में लगाया बीच बड़े गमले में भी अंकुरित नहीं हुए एक साल बीतने को आया राजमहल जाने का दिन भी आ गया बच्चे नए कपड़े पहनकर तैयार हुए रंग बिरंगे फूलों के पौधे लेकर सब राजमहल की ओर चल दिए मगर पिंग बहुत उदास था केवल मेरा ही पौधा क्यों नहीं उग पाया मेरा खाली गमला देखकर दूसरे बच्चे मुझे चढ़ाएंगे यह सोचकर वह राजमहल जाने में हिचकिचाने लगा पिंग के पिता ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा तुमने हमेशा सबसे अच्छे पौधे उगाए हैं इस बार भी तुमने अपनी पूरी कोशिश की बस यही काफी है जाओ राजमहल द्वारा एक एक करके देखा फिर पिंग के पास आया और तुम खाली क्यों हो? पिंग रोने लगा। बोला आपके दिए हुए बीज को मैंने बोया रोज पानी भी देता रहा मगर उसमें अंकुरी नहीं आया मैंने मिट्टी भी बदली फिर भी पौधा नहीं उगा राजा मुस्कुराने लगा बच्चों को देखते हुए बोला यही इस देश का राजा बनने के योग्य है सभी चकित रह गए राजा ने कहा आप लोगों ने बीज कहाँ से लिए मुझे नहीं पता मैंने जो बीज दिए थे वे पके हुए थे उनमें से पौधे उगना तो संभव ही नहीं था मैं पिंक की ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ चीनी लोक का